श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी ब्रह्मानंद 1906 सौ छः ईस्वी पाँच जून को महाराज पुरी गए स्वामी प्रेमानंद उनके साथ गए तथा रथ यात्रा के पूर्व ही स्वामी शिवानंद तथा अखंडानंद भी वहां आकर उनके साथ मिले इसी वर्ष 30 अगस्त को अमेरिका से लौटकर कर स्वामी अभेदानंद भी नीलाचल आए और महाराज के साथ मिले फिर दो दिन बाद ही स्वामी रामकृष्णानंद भी वहाँ आ गए दिसंबर में महाराज कोठार होते हुए बेलो लौटे यहाँ पर श्रीमती सेवियर उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी 1907 ईस्वी में महाराज ने पुनःपुरी धाम की यात्रा की और दिसंबर में वहाँ से भद्रक गए भद्रक में उस समय विश्वचिका का प्रकोप फैला हुआ था अतः भक्तों ने उनसे वहाँ से चले जाने का अनुरोध किया तथापि वे वही रहकर सबको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने में उत्साहित करते रहे और यथा समय कोठार होते हुए लौटे। शीघ्र ही उन्हें के लिए शिलान्यास विषयों में महाराज का विशेष उत्साह था और सभी लोग सहर्ष उनके सुझाव स्वीकार कर लेते थे क्योंकि उसके पीछे उनका अनुभव तथा दुर्दर्शिता रहती थी सोलह अप्रैल को शिलान्यास कार्य हो जाने पर स्वामी अचलानंद उन्हें के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार भवन निर्माण के कार्य में लग गए इसके महाराज लौट आए। 1908 में रथ यात्रा के पूर्व पुरी धाम गए और वहां से अक्टूबर में स्वामी रामकृष्णानंद के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले उत्तर भारत के ही समान दक्षिण भारत में भी स्वामी ब्रह्मानंद सर्वदा भगवत ध्यान में निमग्न रहा करते थे मद्रास मठ में एक दिन संध्या आरती के समय देखा गया कि आरती हो जाने के आधे घंटे बाद भी दे उसी प्रकार बैठे हुए हैं। उनके इस दक्षिण भ्रमण काल में में अमेरिकी भक्त महिला देवमाता मद्रास ही थी महाराज ने सबके साथ मिलकर उन्हें के निवास स्थान में बड़े दिन का उत्सव मनाया मद्रास में कुछ दिन बिताने के बाद वे स्वामी रामकृष्णानंद के साथ तीर्थ दर्शन को चले सेतुमंत्र में उन्होंने स्वर्ण रजत और प्रत्येक के 108 बिल्पत्रों से महादेव का पूजन किया मदुरा में श्री मीनाक्षी देवी के दर्शन करके वे दिव्य भाव में विफुल हो उठे उनकी ऐसी अवस्था देखकर स्वामी रामकृष्णानंद ने उन्हें पकड़कर संभाल लिया बाद में इस दर्शन के बारे में महाराज ने कहा था मंदिर में जब विग्रह के समक्ष खड़ा हुआ तो देखा कि जगन माता की मूर्ति मानो जीवंत होकर मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है इसलिए मैं चेतना खो बैठा मदुरा से सभी मद्रास लौट आए उन दिनों मद्रास के ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों के बीच प्रबल सामाजिक भेद था यह जानते हुए भी महाराज एक दिन एक अब्राह्मण भक्त का आमंत्रण स्वीकार कर उनके घर गए उस दिन उस घर में विभिन्न संप्रदायों के अनेक लोग आमंत्रित थे महाराज के उदाहरण तथा प्रेरणा के फलस्वरूप सभी एक ही पंक्ति में भोजन करने बैठे और उन भक्त की कन्या तथा अन्य महिलाएं परोसने लगी मद्रास से बंगलोर आकर 20 जनवरी 1909 ईस्वी को उन्होंने नव निर्मित आश्रम के प्रतिष्ठापन कार्य का नेतृत्व किया वहां पर राम नाम संकीर्तन सुनकर ये अत्यंत मुग्ध हुए और उसे लिखा कर मिशन में सर्वत्र प्रचार किया इस प्रकार दक्षिण भारत में रामकृष्ण भावधारा को दृढ़ प्रतिष्ठ करने के पश्चात ने पूरी धाम लौट आए अब रामकृष्ण मिशन के कार्य का पर्याप्त प्रसार हो जाने के फलस्वरूप इसके वैधिक पंजीकरण की आवश्यकता हुई दक्षिण जाने के पूर्व 1908 सौ ईस्वी के प्रारंभ से ही महाराज स्वामी शिवानंद तथा अखंडानंद के साथ बलराम मंदिर में रहते हुए इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे बीच बीच में स्वामी शारदानंद भी इस चर्चा में सम्मिलित हुआ करते थे इस प्रकार मिशन का उद्देश्य एवं कार्य पद्धति निश्चित हो जाने पर महाराज के दक्षिण भारत से लौटने के पश्चात 4 मई 1909 सौ ईस्वी को मिशन की रजिस्ट्री कराई गई उन्नीस सौ ईस्वी जुलाई में महाराज ने द्वितीय बार दक्षिण की यात्रा की इसी बीच मद्रास मठ की अपनी भूमि प्राप्त हो चुकी थी महाराज ने नए भवन का मानचित्र आदि देखा और 4 अगस्त को महान समारोह के बीच इसका शिलान्यास किया इसके एक सप्ताह बाद वे बंगलौर गए वहां के मठ में प्रति रविवार को अस्पृश्य जातियों के अनेक लोग आकर भजन कीर्तन किया करते थे इससे महाराज बड़े आनंदित होते थे वे उन्हें प्रोत्साहित करते और हृदय से आशीर्वाद देते एक दिन तो उन्होंने उनके मोहल्ले में स्थित उनके मंदिर में जाकर सबको विस्मित कर दिया बंगलोर से वे मेलकोट, शिवसमुद्रम और मैसूर के मंदिरों का दर्शन करने गए पुनः बंगलोर लौट कर उन्होंने कन्याकुमारी की यात्रा की मार्ग के मंदिरों का दर्शन करते हुए वे क्रमशः त्रिवेंद्रम पहुंचे वहाँ पर आश्रम की स्थापना के लिए पहले से ही भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है महाराज ने 9 दिसंबर को वहां आश्रम का शिलान्यास किया कन्याकुमारी में लगभग एक सप्ताह के प्रवास काल में वे दे प्रतिदिन देवी दर्शन को जाया करते और मंदिर में भावस्था भावस में बाह्य संज्ञा शून्य होकर बड़ी देर तक दड़वत बैठे रहते कन्याकुमारी से बेंगलोर लौटकर कर वे मद्रास पहुंचे और मद्रास को केंद्र बनाकर उन्होंने दक्षिण के और भी कुछ तीर्थों का दर्शन किया इसी बीच मद्रास मठ के भवन का कुछ अंश निर्मित हो जाने पर 24 अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को श्री ठाकुर को वहां लाकर प्रतिष्ठित किया गया तथा 30 अप्रैल से महाराज जी उसी भवन में निवास करने लगे फिर 6 मई को मद्रास से छात्रावास की आधारशिला रखने के बाद 9 मई को उन्होंने पुरी की यात्रा की